सह वीर कर्वा वे ओम म विषा वह ओ शांति शांति शांति चितरण्यकूपनिषद की तैंतीसवी कक्षा दणक उपनिषद के पंचम अध्याय का तीसरा भ्रमण आज प्रारंभ करेंगे इससे पीछे वाली चर्चा में उन्होंने प्रजापति की तीन संतानें तीन पुत्र देव मनुष्य और असुर और उनको द द, द, द ये उपदेश दिया था तो देव मनुष्य और असुर ये प्रजापति की संतान कही गई प्रजापति कौन है प्रजापति कौन है तो प्रजापति तो परमात्मा को ही स्वीकार करते हैं प्रजाओं का पालक है स्वामी है और सभी जितने शरीरधारी हैं वो उसके पुत्र हैं, संतान है क्योंकि वो उनकी रक्षा करता है उनको उत्पन्न करता है इस दृष्टि से तो ईश्वर को मानते हैं प्रजापति प्रजापति को और भिन्न ढंग से बता रहे हैं ये क्या है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 ठीक है मस्तिष्क को भी उससे बड़ा मान सकते हैं लेकिन हृदय भी एक महत्वपूर्ण है तो हम कहेंगे कि सबसे बड़ा है ये महत्वपूर्ण है और यही सब कुछ है अब उसको खोल रहे हैं ये हृदय का मतलब क्या है यहां पर हृदय का मतलब बोले तदेत क्षरम हृदय हृदय जो शब्द है इसमें तीन अक्षर हैं जो लिखावट है वर्णों को मिला करके बोले इसमें तीन अक्षर है हृदय में उसमें पहला है ह्री इति एकम अक्षरम पहला जो ह्री हकार में रिकार मिला हुआ ये ह्री ये पहले पहला एक अक्षर हुआ और जिसने इसको समझ लिया कि हृदय में ह्री है तो अभिहरती अस्मयी स्वास्थ्य अन्य या यह एवं वेद जो इसको जान लेता है उसके लिए उसके अपने और अन्य व्यक्ति भी अभिहरती उसके लिए सामान ले लेकर के आते हैं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 दी एकम अक्षर हृदय य उसमें द है दूसरा तो बोले ददती अस्मय स्वास्थ्य अन्य चवं वेद जो इसको जान लेता है कि द प्रजापति बनने के लिए हृद ती, यम तीनों चीजें चाहिए तो द जिसने समझ लिया मतलब ददति दूसरों को देता है देता है दूसरों को तो प्रजापति भी देता है वो हृदय है वो भी देता है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 ये जो तीन थे देव मनुष्य और असुर इनका उत्पादक कौन था रक्षक कौन था प्रजापति यानी हृदय और ये हृदय मतलब भावना भावना से जुड़ी हुई बात है बाहर से तो हम एक ही जैसे दिखेंगे देव हो मनुष्य हो असुर हो अंतर क्या उनमें वही भावना का अंतर है वो द द का अंतर है एक दमन पे केंद्रित है एक दान पर केंद्रित है एक दया पे केंद्रित है अंदर की भावना बदली हुई है बस यही उनका पालन करता है इसी से वो बढ़ते हैं ये जो भेद है वो हृदय का है अंदर का भेद है बाकी तो ठीक है आगे पांचवे अध्याय का चौथा ब्राह्मण ये एक एक कंडिका ही है इनमें छोटे छोटे ब्राह्मण है तो चौथे ब्राह्मण की एक कंडिका है इसी को देखते हैं तदवई तदेव तदाश सत्यमेव वो प्रजापति और हृदय की बात आई तो वो ये जो है ये कौन है वो सत्य स्वरूप है तद यदेव यदे वदास वो जो अंदर है वो क्या है बोले वो, वो सत्य ही है कौन सा सत्य स एतम महत यक्षम प्रथम वेद सत्यम ब्रह्म इति सो एतम जो इसको महत बहुत बड़ा यक्ष मन पूजनीय प्रथम जम सबसे पहले विद्यमान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 सत्य ही सत्य है तो परमात्मा को ब्रह्म को कहा गया सत्य ही ब्रह्म है सत्य के अलावा कुछ है ही नहीं, सत्य है ही नहीं उसमें कुछ तो ऐसा जानता है सत्यम ब्रह्म वो इन सब लोगों को जीत लेता है और इसके विपरीत जित इतनो असौ असत्य एवं एतम महद यक्षम प्रथमजम वेद जो इस महान पूजनीय प्रथम पहले से विद्यमान इसको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 सत्यम ब्रह्म इति कोई खोल दिया सत्यम एवं ब्रह्म ब्रह्म एवं सत्यम ये नहीं कहा सत्य ही ब्रह्म है पांचवा ब्राह्मण अगला पांचवा अध्याय का पांचवा ब्राह्मण तो पीछे सत्य की बात आई ब्रह्म की बात आई अब उन्हीं को लेकर के अब ये सब प्रतीकात्मक कथन है लगेगा कि जैसे कुछ अलग अलग हैं वैसे तो पर्याय भी है लेकिन फिर भी अलग अलग ढंग से कथन किया गया क्या कहते हैं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 तो कहा ता आप सत्यम अस्रजनता उन जलों ने सत्य को उत्पन्न किया तो ब्रह्म को उत्पन्न कर दिया ऐसा अर्थ लेंगे लेकिन आगे देखिए सत्य का मतलब यहां ब्रह्म तो नहीं है तो, क्योंकि आगे का सत्यम ब्रह्मा और उस सत्य ने ब्रह्म को पैदा कर दिया सत्यम ब्रह्मा असृजत सत्य ने ब्रह्म को पैदा किया आप ने को सत्य ने ब्रह्म को और ब्रह्म प्रजापति और ब्रह्म ने प्रजापति को उत्पन्न कर दिया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 अब एक तरफ ब्रह्म आ गया ब्रह्म से पहले इन्होंने सत्य को मान लिया सत्य से पहले आपो को मान लिया अब या तो यूं कहें कि भाई ब्रह्म भी, भी उत्पन्न हुआ है उससे पहले दो चीजें और थी तो ब्रह्म का नित्यत्व खंडित होता है और ब्रह्म और प्रजापति को एक तरफ हम एक ही मानते हैं और एक तरफ उनको भिन्न भिन्न भी मानते हैं प्रजापति लोग प्रजापति का आनंद और ब्रह्म का आनंद वो अलग अलग भी बताए है ब्रह्म वो रूप हो गया जो कि अपने आप में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 स ये पहला अक्षर है इसमें तो कोई बात ही नहीं दूसरा कहा ती इत्य कम अक्षरम ती यहां पर दूसरा अक्षर है ती ती अभी क्या हो गया अब इसमें कुछ ने कुछ व्याख्याकारों ने इसको बड़ी ई ती कर रखा है और आगे भी व्याख्या बड़े बड़ी ई करके कर रखी है यानी दीर्घ और कुछ इसको ह्रषो से भी देख सकते हैं क्योंकि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 इसलिए सत्य है इनको अक्षर कहा है तो वास्तव में ये अक्षर हैं अच सहित हैं लेकिन जो बीच वाला है वो तो असत्य है उसमें तो अ नहीं है तो प्रथमोत्तम अक्षर सत्यम मध्य तो अनृतम मध्य में ये झूठ है आप इसको अक्षर बोल रहे हो इस, इसमें अच नहीं है बीच वाला अन उभयता सत्य ने परिगृहितम तो ये जो झूठ है बीच वाला त ये दोनों और से सत्य से परिगृहित है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 और जो दूसरे होते हैं जो जिनकी मान लो दुकान फैक्ट्री ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है वो आएंगे तो बोले सामान्य रोचे हाँ आइए बैठिए जल लेंगे कुछ लेके वो उतनी आवभगत नहीं करेगा ये हमारे मन का रहता है वो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात थोड़ा सा उस तरह भी ले सकते हैं वो व्यक्ति ज्यादा करेगा तो ऐसे जो झूठ को छुपाने के लिए बोल रहा होता है ना तो बोलने से ही पता लग जाता है कि ये व्यक्ति कुछ ज्यादा ही कर रहा है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 जहां जहां नहीं है उन उन चीजों को दिखाएगा देखो यहाँ कुछ भी नहीं छिपा रखा है यहाँ कुछ भी नहीं है विशेष करेगा वो ऐसे भाव प्रकट करेगा विशेष उत्सुकता दिखाएगा हाँ हाँ बिल्कुल आके देखिए साहब कुछ भी नहीं है देख लो, लो जेब देख लो ये खोल के देखो ये देखो कुर्ते की जेब ये देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पर ऐसा अतिरिक्त प्रयास करता है वो व्यक्ति क्योंकि वो छुपाना चाहता है बचाना चाहता है बोले इसको दिखा दूंगा यहां कुछ नहीं है वो मेरा बच जाएगा देखो आगे हो करके दिखा रहे आगे होके जांच करा रहे समझने वाले समझ जाते हैं कि हाँ यहां पर ही विशेष है <laughs> तो बीच में अनृत है दोनों तरफ सत्य है तो दोनों तरफ सत्य कर देते हैं तो बीच वाला जो है वो अनृत भी सत्य के समान दिखाई देने लगता है तो जो तकार था वो अनुत था मध्य तो अन्तम तदय तत्त अन उभय तत्य जो अनृता है ये दोनों तरफ सत्य से जुड़ा हुआ है ढका हुआ है कितना अच्छा असत्य है हकात्मक दृष्टि से सोचें जो झूठ होता है उसके साथ साथ सत्य विशेष रूप से रहता है सत्य के साथ साथ झूठ के नहीं सत्य जुड़ा रहता है उसके साथ साथ विशेष रूप से सत्य दिखाई देगा वैसे नहीं दिखाई देगा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 शरीर जड़ है लेकिन जीव जुड़ जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कि चेतन है ये शरीर भी चेतन विखाई देने लगता है सत्य बन जाता है वो तो चेतन के सहयोग से ये जड़ प्रकृति भी चेतनवत्त हमें दिखाई देने लगती है जो सत्य है सत्य जो शब्द था उसके अंदर भी असत्य छुपा हुआ है ते जो शब्द है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 तत्सत्यम असौ स आदित्य और वो सत्य को इन्होंने यहां कहा था अब सत्य शब्द को उधर ले गए एक दूसरी तरफ ये जो सत्य ये जो आदित्य है सूर्य दिखाई देता है बोले ये सत्य है ये सत्य है तद यद सत्यम असौ स आदित्य और यह ऐसा एतस्मिन् मंडले पुरुषः और उस इस मंडल में जो पुरुष विद्यमान है उसके अंदर उस सूर्य में भी जो पुरुष है सूर्य में जो पुरुष है पीछे भी जो वर्णन आता रहा है दूसरा कह रहे हैं यशचायम दक्षिणे अक्षन पुरुषः और जो दायनीय आंख में पुरुष बैठा हुआ है यहां शरीर में तो ए तो अन्योन्यान प्रतिष्ठित ये दोनों एक दूसरे में प्रतिष्ठित है एक दूसरे पे आधारित है प्रतिष्ठित है मतलब ऐसे नहीं प्रतिष्ठिति क्यों रखे हुए हैं एक दूसरे पे आधारित है वो सूर्य और इधर ये ये दोनों एक दूसरे पे आश्रित है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 दृष्टि से एक दूसरे पर आश्रित का कर आगे उत्क्रमती शुद्धम एवं एत मंडल पश्यती जब ये उत्क्रमण को प्राप्त होता है शरीर को छोड़ता है तो इसको मुक्ति की तरफ जा रहा है उस अर्थ में भी लिया जाता है, जाता है तो शुद्धम एवं एत मंडलम पश्यती ये जो मंडल सूर्य है या पूरा यह ब्रह्मांड है इस सबको शुद्ध रूप में देखता है नई एते रश्म प्रत्यायती और उसके बाद में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 दो दो सिर थोड़ ना होते हैं हम सबके एक एक सिर ही है ना तो भू के अंदर एक ही मात्रा है एक ही अक्षर है यानी एक ही अच्छ है तो भू ये सिर एक होता है तो एक है एकम एता तो अक्षर अक्षर भी एक ही है आगे का भू इति बाहु, भू उसकी बाहु है और बाहु कितने होते हैं द्व बाहू बाहू दो होती है भूजाए दो होती हैं दक्षरे ये अक्षर भी दो है भू वाह भू और वह दो अक्षर है यहां पर भूवाह आगे का स्वरिति प्रतिष्ठा स्वर इसकी प्रतिष्ठा है भू भुआ स्व ये इसकी प्रतिष्ठा है प्रतिष्ठा मतलब पैर आधार द्वे प्रतिष्ठा है पैर हमारे दो होते हैं तो बोले द्वे एते अक्षर है ये अक्षर भी दो ही हैं अब स्व में भी दो अक्षर स्वीकार किए इन्हों ने वह तो में दो अक्षर उसको कई बार भू भुआ सुवह भी बोलते हैं उस रूप में सुह स्व नहीं सुवह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 हम भु परमात्मा से घटाते हैं अग, लोक में घटाते हैं भू भु, लोक भू और स्व इसको शरीर में भी घटाते हैं आत्मा में भी घटाया तो यो दक्षिण दक्षिणे अक्षर पुरुष दाइनी आंख में जो पुरुष है तसे भू रेति शिरा भू ये इसका सिर है और सिर एकम हो एक ही होता है एकम शिरा एकम ये तक ये अक्षर भी एक ही है जैसे कि वहां सूर्य वाले में घटाया था बिल्कुल वो के वो शब्द है भूआ इति भाह भूआ जो है ये इस आंख वाले पुरुष की भुजाए हैं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 स्वीकार कर लेते हैं तो अहम ये उसका द्योतक है उपनिषद है और जो ऐसा जान लेता है तो पाप को वो नष्ट कर देता है हंति पाप मान जहाती और पाप को छोड़ देता है या एवं वेद जो ऐसा जान लेता है ये पांचवा ब्राह्मण समाप्त हुआ आगे देखिए अब इसी परमात्मा को एक अलग ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं छठा ब्राह्मण मनोमयो अयम पुरुष ये पुरुष कैसा है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 हृदय प्रदेश में रहता है खोल है एक स्थान है उसके अंदर रहता है विद, अंदर विद्यमान रहता है इस अंदर को बताने के लिए सुरक्षा को बताने के लिए छोटे को बताने के लिए एक स्थूल उदाहरण दिया गया है, व्रीही वा य वो वा सर्वस्व ईशाना सर्वस्व अधिपति और ये परमात्मा कैसा है सबका स्वामी है सबका अधिपति है सर्वम इदम प्रशासदम किंच और ये जो कुछ भी है उसका प्रशासन वो करता है सबका निर्देश सबका नियंत्रण वही करता है परमात्मा के लिए कहा है और परमात्मा का स्वरूप बताया बोले विद्युत भी ब्रह्म है विद्युत को भी ब्रह्म की तरह से यह विद्युत का जो स्वरूप है ऐसा ही परमात्मा का स्वरूप है विद्युत ब्रह्म इत्याह ये विद्युत है ये ब्रह्म है पहले सत्य को भी ब्रह्म कहा था विद्युत को ब्रह्म कह रहे मन को भी कहा क्यों कहते हैं विदानाथ विद्युत विद्युत को विद्युत क्यों कहते हैं विदानाथ विशेष रूप से ये दो खंडन अवखंडन कर देती है तोड़ देती है इसलिए इसको विद्युत बोलते हैं। विद्युत वी, वी मैंने वी, वी और दुत में दो में दो जो आ रहा है उसमें उसको दान अर्थ में लिया कि ये विशेष रूप से एकदम अलग कर देती है पृथक पृथक कर देती है विद्युत इत्यति एनम पापमनो यह एवं वेद विद्युत ब्रह्म जो ये जान लेता है कि विद्युत ब्रह्म है तो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 वाचम धेनु उपासित बोले तस्व स्तन स्तनः उसके चार स्तन होते हैं कि धेनु से दूध लेना है तो स्तनों से ही लेना होगा तो धेनु के चार स्तन होते हैं तो इस वाणी रूपी धेनु के कौन से स्तन है कौन से चार स्तन है तो बता रहे स्वाहाकारो वसटकारो हंतकार है स्वधाकार है स्वाहाकार स्वाहा जो हम बोलते हैं ना स्वाहा यह स्वाहाकार हो गया वशटकार वह को आहुति देते हैं वहां भी वह बोला जाता है ये वार हो गया और हंतकार हंत शब्द बोलते हैं मनुष्यों के लिए आगे बताएंगे और है पितरों के लिए सुधा पितृव्य सुधा तस् द्वौ स्तनऊ देवा उपजीवन्ति दो स्तनों से देवता लोग जीवित रहते हैं उनका उपजीवन होता है उनका जीवन चलता है दो स्तनों से वो दो स्तन कौन से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 हंतकारम कारम मनुष्य मनुष्यों का एक ही स्तन होता है एक ही स्तन लेते हैं वो उसका लाभ उठाते हैं धेनु का हंतकार प्रसन्नता व्यक्त करे हंत हंत शब्द आया था कई बार या जवल के ने भी कहा कई खेत में भी आता है हंत प्रसन्नता में भी आता है हंत उत्साह में भी हंत आता है सब जगह हंत आता है आजकल हाय हाय बोलते हाय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 तो हंत कार्य मनुष्य तो यही करता रहता है सुख और दुख में या तो प्रसन्न होता रहता है या दुखी होता रहता है ऐसी भाषा बोलता रहता है बस ये मनुष्य तो यही घूमता है और स्वधा का आरंभ पितर और पितरों के लिए स्वधा होता है स्वधा शब्द का प्रयोग करते हैं उनको देते समय वो पितरों के लिए होता है वो उस एक स्तन से दूध पीते जीवन उनका उसी से चलता है उपजीवंत सबके साथ जुड़ जाएगा और इस वाक्य क्या है तस्याह प्राण ऋषभ हो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 सार निकालना हो वाणी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो वहां पर मन का योग होना चाहिए तब वाणी से जो अर्थ है वह हमें पता लगेगा निकल पाएगा एक तो यह अर्थ करते हैं दूसरा गाय धेनु अपने बछड़े को देती है बछड़ा जो है वो गाय पर निर्भर करता है उसका जीवन और बछड़ा हमेशा उत्सुक रहता है कि गाय का दूध कब पी लू मैं तो ऐसे मन तब जीवित रह सकता है जब वाणी हो वाणी रहेगी उससे विचार जाएंगे तब वो मन मनन कर पाएगा मन का मुख्य कार्य मनन करना है वो कब होगा जब भाषा होगी वाणी होगी अब वाणी नहीं होगी तो वो जी नहीं पाएगा और जैसे बछड़ा हमेशा दूध के लिए उत्सुक रहता है ऐसे मन भी हमेशा कुछ सुनने जानने के लिए उत्सुक रहता है कोई तो वाणी आए वाणी के माध्यम से वो कुछ कर पाता है एक दूसरे पर निर्भर प्रतीकात्मक कथन किया गया तो स्वतः का आरंभ तो की तरह तो वाणी है उसको धेनु की तरह उपासना करें और ब्रह्म को भी उस रूप में कथन यहां पर किया गया ठीक है तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं प्रणत तो। सदर विवाद ओमशो